पासंजल योग प्रदीप दर्शन समन्वय गुणों का परिणाम चेतन तत्व कूटस्थ नित्य है और जड़ तत्व गुण परिणामी नित्य है एक क्षण भी बिना परिणाम के नहीं रहता परिणाम सांख्य और योग का परिभाषिक शब्द है जो परिवर्तन अर्थात तब्दीली के अर्थ में प्रयुक्त होता है परिणाम का लक्षण एक धर्म को छोड़कर दूसरा धर्म धारण करना है यह परिणाम दो प्रकार का होता है एक स्वरूप अर्थात सदृश परिणाम दूसरा विरूप अर्थात विसदृश परिणाम जैसे जब दूध दूध ही की अवस्था में बना रहता है तब भी उसके परमाणु स्थिर नहीं रहते चलते ही रहते हैं इस अवस्था में दूध में दूध ही बने रहने का परिणाम हो रहा है यह सदृश अर्थात स्वरूप परिणाम है दूध में जामन पड़ने के पश्चात जब दही बनने का परिणाम होता है अथवा एक निश्चित समय के पश्चात जब दूध में दूध के बिगड़ने अर्थात खट्टा होने का परिणाम होता है तब वह विरूप अर्थात विसदृश परिणाम है विरूप अर्थात विसदृश परिणाम का तो प्रत्यक्ष होता है किंतु उस प्रत्यक्ष से स्वरूप अर्थात सदृश परिणाम अनुमान से जाना जाता है इसी प्रकार तीनों गुणों का पृथक पृथक अपने स्वरूप में अर्थात सत्व का सत्व रूप से रज का रजस रूप से तमस का तमस रूप से प्रवृत्त होना अर्थात सत्व का सत्व में रजस का रजस में और तमस का तमस में जो परिणाम है वह सदृष परिणाम है यह गुणों की सामने अवस्था है इसी को मूल प्रकृति प्रधान अभ्यक्त कहते हैं जो सारे जड़ तत्वों का मूल कारण है जब तीनों इकट्ठे होकर एक दूसरे को दबाकर परिणाम में प्रवृत्त होते हैं तो वह विरूप परिणाम है इसको गुणों का विषम परिणाम कहते हैं महतत्व से लेकर पांचों स्थूल भूत पर्यंत तेईसों तत्व तीनों गुणों के विषम परिणाम ही हैं जो सब प्रकृति के कार्य हैं उसकी अपेक्षा से ये सब विकृति और व्यक्त हैं यद्यपि अपने-अपने विकृतियों की अपेक्षा महत्त्व अहंकार एवं पांचों तन्मात्राएं अव्यक्त और प्रकृतियां हैं किंतु मूल प्रकृति की अपेक्षा से सब व्यक्त और विकृतियां हैं यहाँ यह भी बतला देना आवश्यक है कि जिस जिस विकृति का प्रत्यक्ष होता जाता है उस उस प्रत्यक्ष से उसकी विकृ प्रकृति का अनुमान किया जाता है समाधि द्वारा सबसे अंत में गुणों का सबसे प्रथम विषम परिणाम महत्वत्व का विवेक्याति द्वारा साक्षात्कार होता है उस साक्षात्कार से गुणों की सबसे प्रथम सामने परिणाम वाली अवस्था का अनुमान से ज्ञान होता है गुणों का साम्य तथा विषम परिणाम दोनों अनादि है सांख्य का यह सिद्धांत परिणामवाद कहलाता है अर्थात यह सारी सृष्टि गुणों का ही परिणाम है न्याय और वैशेषिक से विपरीत सांख्य और योग में सुख दुख इच्छा द्वेष ज्ञान प्रयत्न बुद्धि चित्त अर्थात अंतःकरण के धर्म माने गए हैं और यह बुद्धि पुरुष से पृथक एक जड़ तत्व है पुरुष केवल चेतन स्वरूप है बुद्धि चित्त अथवा अंतःकरण उसका गुण नहीं है किंतु उससे पृथक उसका दृश्य अथवा स्व है वह उसका दृष्टा अथवा स्वामी है उसका पुरुष के साथ आसक्ति तथा अविवेकपूर्ण संयोग होने के कारण उसके गुण पुरुष में अविवेक से आरोप कर लिए जाते हैं